त्मा चितिसा वेदी यस्पंचदा संविश प्राणे चिम यस्मिन् विशुद्धे विभव आत्मा सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा अणुमन सूक्ष्म भीतरी चेतसा विवेतव्या चित से जानने योग्य ये प्राण पंचदास जिसमें प्राण प्राण आदि से पांच प्रकार प्राण भी प्रविष्ट है प्राण ही मे इंद्रियों के प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्तों ओतम सर्वां चित्तम ओतम किनका प्रजा प्राणियों के संपूर्ण चित्त इंद्रियों के सहित प्राण से, से व्याप्त है क्योंकि लोक में प्रजा के सभी चित्त प्रसिद्ध हम विशुद्धे जिस चित के शुद्ध हो जाने पर ऐसे आत्मा भी भवती यह जो आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकाशित होने लग जाता है अपना जो विशेष स्वरूप है उससे प्रकाशित होने लगता है यम आत्मा पशती ये शोण जम आत्मा न जिस आत्मा को पूर्व वर्णन किया मंत्र में निष्कल रूप रूपेण कला सहित रूपेण अनुभव करता है एवं जो एवं चेतसा विशुद्ध ज्ञान केवल चेत सा, सा मैने चित्त से कैसा चित्त विशुद्ध ज्ञान केवल विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है सुनने योग शरीर प्रणो वाय शरीरे प्राणो आदि भेद है भेदेन समे जिस शरीर में प्राणवायु जो है पांच से से प्रकार से मैंने प्राण पान आदि भेद नाम से युक्त करके के समिवेश प्रविष्ट पाए सम्यक प्रविष्टा समवेश का मतलब सम्यक प्रकार से प्रविष्ट शरीरे उसी जो शरीर में, हृदय छेत के द्वारा वह है ऐसा समझो शरीर मन शरीर रूपी इस हृदय रूपी जो गुफा के अंदर ही वह जानने योग्य है चित्त के द्वारा शुद्ध अंतकरण के द्वारा ऐसा समझो शुद्ध अंतकरण भी विशुद्ध ज्ञान की सहायता केवल अंतकरण से जान नहीं सकता विशुद्ध ज्ञान के द्वारा किस प्रकार का चित्त के द्वारा सह सह के सहित संपूर्ण संपूर्ण के सहित व्या क्षीरम स्नेह न काष्ट अग्निना जिसके द्वारा व्याप्त है निचेतन के द्वारा व्याप्तम यह ना वहां तक पूरा पाठ लेना दृष्टान दे रहे हैं क्षीरम स्नेह न क्षीरम स्नेह न जैसा घी से जो है दूध व्याप्त है दूध में घी व्याप्त मैंने घी से दूध व्याप्त कर लिया गया है इसी प्रकार कास्ट भी ना अग्नि से क्या हो रहा है पूरे कास्ट व्याप्त कर लिया गया है पूरी लकड़ी में अग्नि प्रजा नंतम चेत्रोक में संपूर्ण जो अंत करण है प्रजाओं का वह चेत्र होकर प्रसिद्ध है ऐसे कोई भी इंद्र चेतनवान होकर के काम कर रहा है जहाँ चेतन हट गया जड़ हो जाता है फिर उस इंद्र से कुछ भी आपका लाभ नहीं होता ये क्लेशादी मलवुक्त मल शुद्धे जिस में मल से व्युक्त मतलब मतलब होने का नाम ही विशुद्धता ऐसे विशुद्ध चित्त में विशेषेण प्रकाशयतिमा उक्तात्मा है वह विशेषेण स्वेद, आत्मन भी होती मन आत्मा प्रकाशित करता अपना जो वास्तविक स्वरूप है प्रकाशक स्वरूप से वह प्रकाशित हो जाता है ये न होता तरी सर्व से चितन कोई प्रश्न पूछ सकता है कि सभी का चेतन हो तक प्रोते है फिर सभी उसको क्यों नहीं कर पाते तब कहते उसमें क्लेश आदि मलयुक्त होने से अनोनी जैसे तो सभी दर्पण गए प्रतिबिंब के योग्य है लेकिन जिस दर्पण में मलयुक्त हो जाए वह दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता उसी प्रकार से जिस चित्र मलयुक्त हो गया है जो वह चित्र में चेतन विशिष्ट होने होते हुए भी वह में नहीं आ सकता ये इसका तात्पर्य है यम यम लोकम मनसा सं विशुद्ध सत्तः काम ये कामान तम तम लोकम चेके कामस तस्मात्मे काम एम एव लोकम मनसा संभा विशुद्ध कर्ण वाला जो आत्मज्ञानी अपने या दूसरे के लिए मन से जिस लोक की भावना करता है मनसा संविभा कौन विशुद्ध सत्ता वाला जो आत्मज्ञानी है, मनसा मन के द्वारा चाहे अपने लिए हो चाहे यम यम जिस जिस भावना करता है कामना करता है और यहाँ से कामन और जिन जिन भोगों को चाहता है वह वह व्यक्ति तम तम लोकम जेते वह जो आत्मज्ञानी है उस, उस पित्रा लोकों को और काम अंत उन भोगों को प्राप्त कर देता है जेते प्राप्त कर लेता है तस्मा तो इसीलिए आज भी दुनिया में क्या है आत्मज्ञ हर्चित काम। कामना ऐश्वर्य कामना वाले जो पुरुष है वह आत्मज्ञानी की पूजा करते हैं। आत्मज्ञानी की सेवा करने से पूजा करने से खूब जन दौलत मिलता है यह लो, लो, सब जगह ईश्वरीय उसको प्राप्त हो जाता यह लोग की दृष्टि ने कई उनको देखा महापुरुषों की सेवा करा सिद्ध महापुरुषों के तो उसके फले बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिया बहुत धन दौलत बहुत ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं लोगों ने और जिनके भाग्य में है नहीं इसलिए आप तो ज्ञान के पहुंचेंगे तो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे उनको देख के उनके कुछ दोष दिखेगा छोड़ के चले जाए छोटे मार्ग जी को देखता हम लोगों को भी बोलते देर क्यों कर रहे हो सेवा उल्टा हम लोग बोलते मत करो क्यों जाती हो मत जाओ ऐसे बोलते हम लोग कहते हैं आप लोग का अपने मन में जो भी हो आप लोग मत करो ना हमें तो अपने मन में आता है करने को हम करेंगे तो ये हम लोग देखते हैं कि खुद भी लोगों के अंदर जो तमगुनी रजगुनी होते हैं वो ऐसे महापुरुष व्यास ना जा सकते हैं न रह सकते हैं बल्कि जाने वाले को भी रोक देते खुद भी नहीं करेंगे दूसरे को भी करने नहीं देंगे और उनका अंत में होता वो देखा ऐसे लोगों का कुछ नहीं पा सके सभी का आत्मा है उसी को अपना आत्मा मान करके अनुभूति कर लेता प्रतिपन्न तस सर्वात्म वाले वह वह सर्वात्म होने के कारण सर्वाप्त लक्षण लंबा वह सकल काम और लोकों को प्राप्ति रूपा जो फल है वो कथन किया जा रहा है जो सभी के आत्मा हो गया ना जो जबित ब्रह्मी होती सभी का आत्मा है सभी का आत्मा ने सबको सब कुछ प्राप्त कर लिया उपाधि के माध्यम से सर्व्यापति के द्वारा अति उसका फल क्या है सर्व अवाप्ति ही उसका फल है जैसे आप पट बन गए तो पट के माध्यम से क्या होगा सब की प्राप्ति होगी आप चित्र बनेंगे तो एक, एक हिस्से में रह जाएंगे एक उपाधि में रह गए और कपड़ा ही बन गए तो उस कपड़े पर सारा चित्र है तो आप ही पर सारा है तो आप ही सब कुछ, सब कुछ प्राप्त होगी नहीं हो गया उसी पर भी हो गई तो है हम एक उपाय चिपक जाएंगे फिर तो हम परिचिन हो गए हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो उपाधि में है अहंकार कर रहे हैं महंकार कर रहे हैं वही हमें प्राप्त तो और कुछ नहीं प्राप्त और यदि हम उस एक उपाधि से परिचिन नहीं रहेंगे सर्वे आप भावेंगे सगलो पारिया मुझ में कल्पित है मुझसे नहीं है ये सभी मेरे को प्राप्त है सर्वाप्त फलम आह सर्वाप यम यम लोका लोकम पितृलछ पितृलोक है सुत्रोक भ्रातृलोक मातृलोक अनेक लोक है लो मनसा समय भाती मन के द्वारा संकल्प मने संकल्प मयम अन्य में अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए होवे अतः अमु के लिए होवे एंड जिसके लिए कल्पना संकल्प करता है उनके लिए वो प्राप्त हो जाता है अपरा भक्त के लिए हो शिष्य के लिए हो एक दूसरे के लिए अन्य समय का तात्पर्य है ये विशुद्ध सत्ता से कर रहा है विशुद्ध अंत करण वाला क्षीर क्लेष आत्म निर्मलांत करना सकल क्लेश नष्ट हो चुके हैं अविद्याराग्र अभिनिवेश पंच क्लेष पांच क्लेश नष्ट हो चुका है निर्मल अंतकरण है ऐसा जो आत्मज्ञान है आत्मविद वाय कामना करते काम ये थे ये आंशिक काम प्रार्थे थे और जिन कामनाओं के प्रार्थना करता है भोगांस और भोगों को लोकम को वह न प्राप्त संकल्पितान भोगान और संको भी, भोगों को भी कर लेता। को करेगा और भोग क्या लोग भी प्राप्त करता है और तत् भोगों को भी प्राप्त करता है तस्माज विदुष सत्य संकल्प पाठ आत्मज्ञम आत्मज्ञा ने विशुद्धांत करण इसलिए विद्वान का जो सत्य संकल्प वाला होने से उस आत को अपने आत्मज्ञान के द्वारा विशुद्ध अंत करण विशुद्ध अंतकरण वाला जो है विभूति इच्छु विशुद्ध अंतकरण वाला जो व्यक्ति है आत्मज्ञान एक जो है भासुर है ऐसे जो होता है वह अरक्षेत मन पूजयत कैसे पाद प्रक्षाल उनके चरण धोगे सेवा करगे नमस्कार आदि इत्यादि के द्वारा भूति भूति की कामना रखने वाला भूति की कामना करने वाला इच्छु मन विभूति इच्छु विभूतियों को चाहने वाला धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा आदि को चाहने वाला व्यक्ति को ऐसे ब्रह्मज्ञानी का अवश्य सेवा करनी चाहिए उससे भी लेकिन कंडीशन भी रख दिया ना कैसे करना है विद्वान का सत्य संकल्प सत्य संकल्प होने से उस विद्वान का करनी चाहिए वह आत्मज्ञ आत्मज्ञानी ना वह आत्मज्ञ को आत्मज्ञान के द्वारा विशुद्ध अंत वाला उस आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान के द्वारा ही विशुद्ध अंत करण हुआ अन्य प्रक्रिया से हुआ को नहीं अन्य प्रक्रियाओं से जो विशुद्ध अंत वाला है वो तपस्वी है अंत में क्या होगा कोई सिद्धांत लोगों को प्राप्त करेगा उसकी सेवा करोगे तो आपको वही फल मिल जाएगा इसी जो आत्मज्ञान के द्वारा विशुद्ध अंतकरण वाला जो आत्मज्ञान ऐसे को क्या लेना है और वही सब संकल्पना होता है दूसरा नहीं हो सकता कोई लोगों की की उसकी थोड़ी है उसकी इच्छा नहीं हो सकती उस आत्मज्ञानी है नहीं तो फिर आ, तो फिर होता है ना संबंध ऐसे हो जाता है तो प्रेरणा दूसरा दिन परीक्षा प्रारंभ क्या बोला था पंचदशी में परीक्षा प्राप्त होता है अनिच्छा प्रार्थ होता है, तो तो है इसी श्रुति के आधार पर तो बोल रहे है वो वो तो बोलते परीक्षा प्रारंभ थोड़ी है वो यहाँ थोड़ी घर अधिन हो गया वो तो फिर वो तो चकेगी तुम्हारे वैसे हमारे अंदर इच्छा होगी पढ़ाने की नहीं हमको क्या पढ़ाने की जरूरत है तुम लोग आगे प्रार्थना कर रहे हो निवेदन किया ऐसे ठीक है भाई चलो पढ़ाते हैं, नहीं जाऊ नमस्ते हो नमस्ते तो ये तो परीक्षा क्या रास्त है हमारे अंदर स्वतः इच्छा थोड़ी होगी मैं पढ़ाऊँ और मैं पकड़ के लो ही बुला रहा आ, आ जाओ हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं हमारी इच्छा है पढ़ाने की तुम लोग आओ इधर ऐसा कुछ नहीं लोग पीछे पढ़ गए हम पढ़ाना नहीं भी चाहते तुम तो पीछे पढ़ रहे हैं तो चाहते नहीं तो तू जा रहे थे ऊपर देव प्रयास तो गुरु जी ने भी कह दिया दो तो घंटा पढ़ा दो जब लोग चाह रहे हैं और जरूरत है इस समय समाज के लिए कोई इस तरह से पढ़ाने वाला नहीं है इसे तुमको पढ़ाना पड़ेगा तो गुरु का आदेश हुआ ये तो गुरु का आदेश क्या है? ये तो परीक्षा है तो उस परीक्षा की वजह से होता है, अब भगता रहे रो रहा है परेशान है वो तो दया आ जाती है अब ब्रह्मज्ञानी हो क्यों भगवान शंकर जैसे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी शिव उसके अंकों में आंसू हो गए इस दीन संसार को देख करके और अंकुम्या जो टपक गया संसार पे गिरा धरती पर वही रुद्राक्ष का पेड़ हो गया इसलिए आज भी कहा जाए तो उस रुद्राक्ष को जो पहनेगा इसीलिए उस पर शिव की कृपा होगी उसकी सारा परेशानी दूर हो जाती जब लोग रुद्राक्ष माला पहनते हैं रुद्राक्ष माला जप करते हैं कि रुद्राक्ष कलयुग में शिव का वरदान है दुखियों के लिए तो ऐसे न्याय साक्षात जो जीवन मुक्त लोग जिनको सारी दुनिया मानती है भगवान उनको भी जीवों की हालत दे के क्या हुआ आगे क्यों आती उनकी अपनी इच्छा थी क्या तो ये जो होती है ऐसे काम लोग कहते परीक्षा प्रारंभ कुछ तो अपने पूर्व जन्मों को जब पूर्वजन्मे शरीर बना प्रारब्ध वो स्वेच्छा प्रारब्ध है कुछ अनिच्छा प्रारब्ध होती है न स्वेच्छा न करे है वो होना है परमात्मा की इच्छा समझ लो एक से वो हो जाता है जो समि का भी का इच्छा से हो रहा है वो होना हमारी इच्छा है न आपकी इच्छा है अन्य जीवों की क्यों समि का व्यवस्था के अनुसार चल रहा है गाड़ी तो इसे हैं कहते हैं कि वो चाहेगा तो यहाँ से कामन करे यदि वो अपने लिए हो चाहे परीक्षा जैसे खाना खाने की उसको तो। या अनिच्छा प्रारब्ध है और शरीर जिंदा रहने के लिए जितना खाना पीना उसको होना है वो तो होते रहेगा और समस्ती उसका चला रहा है गाड़ी को समी की वजह से इसके जैसे आपकी अपनी इस समझती है शरीर क्या है एक दर से समझती है इसके अंदर कितने की कीटाणु चल रहे हैं है यानी अनेक प्रकार की बीमारियों की भी चल रहे हैं की होती है अब बुखार की बढ़ गए हैं तो एक इंजेक्शन दो आपके संकल्प क्या कर दिया बुखार के को नष्ट कर दिया समझती की इच्छा है ना यह वो इस शरीर को चलाने के लिए किसी भी कीटाणु को मार सकता है किसी कीटाणु को पुष्ट करने के लिए दवाई भी खाता है, है ये नहीं? आप जो पुष्टिकरण के जो खा रहे हैं ताकत की जो खाते है गोलियां वगैरह क्या कर रहा है वो कुछ कीटाणुओं को पुष्ट कर रहा है और जाने अन्य दवाई खा रहे हैं वो अन्य कीटाणु को मारने के लिए खा रहे और वो मरना या जींदा कीटाणु का अच्छा है क्या कोई अंदर कीटाणु चाह रहे में मर जाऊं यार पुष्ट होकर जिंदा रहो वो की इच्छा से हो रही है उनकी आपने जो भी प्रारब्ध होगी होगी लेकिन आपकी जो शरीर रूपी एक एक शरीर को समी मानगे इसमें दृष्टान यथा पिंडे इसे तो कहाँ है आप अपने पिंड में घटा लो तो समझ में आएगी समृष्टि भार भी, भी पिंड ब्रह्मांड में जिस पर आपके अपनी समि की इच्छा से इसके अंदर में विद्यमान हजारों वृष्टियों का में परिवर्तन आपकी इच्छा के अंदर हो रहा है वो चाहते नहीं चाहते लेकिन हो रहा है उसको अनिच्छन में माना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा उनको जो खाना पीना मिल रहा है उनका जो जीना मरना हो रहा है सब आपकी हिसाब से है लेकिन जिन कीटाणुओं के प्रारब्ध आपका उनको खुद का प्रबल है तब आपका भी आज नहीं चलेगी ये हमारी इच्छा है अभी डायबिटीज ना हो ये कीटाणु खत्म हो जाए जड़ से लेकिन उनकी कीटाणु उन का प्रारब्ध तगड़ा है हमारी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला वो कहते हैं शरीर मरने की शादी में मरेंगे उनकी प्रार्थम तगड़ी है तब समझती क्या कर लेगा इस तरह से तीनों प्रार्थम को समझना कहीं स्वेच्छा है कहीं परिच्छा है कहीं अनिच्छा और यहाँ जो दो तो बोल दिया मध्यम अन्य वह स्वेच्छा परीक्षा प्रारंभ मह्यम स्वेच्छा हो गया अन्य परीक्षा हो गया और अनिच्छा जो चीज है इच्छा ही करे ना हो तो शरीर का खाना पीना घूमना फिरना कपड़ा तप पहना नहाना धोना ये जो सामान्य है वो अनिच्छन हो रहा है ज्ञानी का बात नहीं इस तरह से तृतीय मुंडक का प्रथम खंड पूरा हो जाता है अब तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड तथा तो पूजा एवं असो जिसलिए ब्रह्म ज्ञानी पूजा योग्य तो ब्रह्म तो पूजा योग्य ही है ना जिस ज्ञान वाले को आप पूजा योग्य मान रहे हो उस विषय तो कहने क्या कर? हो ना? तथा तो इसीलिए कि संपूर्ण में एकमात्र आश्रय होने के कारण सर्वोत्कृष्ट ऋतुल्षण ब्रह्मधाम को कहा जाता है कि क्या है वो सवेदे तत्म ब्रह्मधाम यम निहित भातिशुभ उपासषम ये हका शु क्रमेत धीरा सवेद पर आत्मज्ञ उस पर ब्रह्मी धाम को जानता है परम ब्रह्मधामेद ये विश्व यूर्ण अतिदेवधिभूत यदि सरा ब्रह्मांड सरा जगत् है, का आश्रय है वो शुभ्रम भाती और शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है ऐसे पुरुष को पुरुषम उपासुक्र में वर्तन धीरा धीरा ऐसे आत्मर्शी पुरुष की जो निष्काम भाव जो उपासना करते हैं जो ऐसा जानता उस पुरुष को जो इस तरह का ब्रह्म को जानता है ऐसे ब्रह्म को जान उस पुरुष को जो लोग पूजा पाठ ध्यान गुण करते हैं उनकी सेवा कर इत्यादि करते हैं उपासते ये उपास निष्काम भाव से उपासना करते हैं वे धीरे पुरुष लोग अपने शरीर के कारण प्रसिद्ध ये जो शुक्र वीर्य दोबारा वीर का अतिक्रमण कर जाते हैं तो दोबारा वीर के साथ तालात्म होकर के पुना किसी आगे में आकर आग वहां स्त्री में जाके दो मन का चक्र को प्राप्त नहीं होते का सेवा करने वाले को फल दे रहे ब्रह्म ज्ञानी का यदि आप सेवा करेंगे निष्काम भाव से लेकिन अकावा कंडीशन डाल दिया आप निष्काम भाव से उसकी सेवा कर दे पूजा कर दे ध्यान कर दे जब कर नाम लेते हैं तो निश्चित रूपेण वो दोबारा शुक्र अतिवर्तन मैंने शुक्र का का शुक्र मानी वीर मानी वीर के साथ ताजा होकर जन्म लेता है ना आदमी तो स्त्री में जाएगा में कर आता है जन्म लेता है उस शुक्र का ग्रमण कर जाता है मैंने वह दोबारा जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता मुक्त हो जाते हैं ये उसका तात्पर्य तो पुजार रहे वो यशमा क्योंकि स वेदा जाना क्योंकि वह जानता है ब्रह्म ज्ञानी पूजा योग्य है क्यों क्योंकि वह जानता है क्या जानता है वो यथोक्तम लक्षण ब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणों वाला जो ब्रह्म है उसको वो जानता है यदा दृश्य मित्र से कहा गया था ऐसे उस ब्रह्म को जो जानता है और कैसा ब्रह्म परम उत्कृष्टम उत्कृष्ट धाम सर्व कामान आश्रय सर्व कामना का कि सब कुछ उसी में गल्पित है उसपदी जिस ब्रह्मरूपी धाम में विश्वम समस्तम जगत निहित संपूर्ण जगत निहित अर्पित अर्पित है ये ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम और जो स्वयं अपने प्रकाश के द्वारा शुद्ध रूपेण भाषित होता है तमप एवं आत्म पुरुष कामा विभूति अपि एवं उसको भी जिस प्रकार का आत्मज्ञ आत्मज्ञ को भूति तृष्ठा अवर्जिता ये ही अकामा जो लोग काम नही तो कर विभूति तृष्ठा अवर्जिता विभूति तृष्ठा सही पहले बोल दिया जो सेवा करते हैं विभूति की इच्छा से उनको विभूति मिल जाएगी पूर्व मंत्र में जो पूर्व का अंत्य मंत्र में क्या बोला था जो लोग विभूति की काम भूति भूतिका बोला था भूति की कामना की इच्छा इच्छा रखकर विभूतियों की इच्छा रखते हुए धन दौलत की इच्छा रखते से हुए पद प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हुए लोकेश्ना वित्तेष्णा पुत्रेश की इच्छा की सेवा करता है उनको वो हवा फल मिल जाएगा और आप कह रहे हैं नहीं जो कोई कामना किए बिना उनकी सेवा करता है उसको मुक्ति ही मिल जाएगी सकाम सेवा के लिए वो तो कामना की पूर्ति होगी निष्काम सेवा करने वाले के लिए मुक्ति ही मिलेगी इसलिए लोग ब्रह्मज्ञानी की सेवा किस भाव से करते उसके ऊपर मुमुक्ष लोग है ना निष्काम भाव से सेवा करेगा ब्रह्म ज्ञानी का बाकी सब सकाम से कर रहे निष्काम भावना से तो मुमुक्ष ही ब्रह्म ज्ञानी की तो सेवा कर सकता है संतो पास दे परम इवंत है उनको परम ही वे ब्रह्म ही मान के सेवा कर रहे थे। ये मानते हैं निर्गुण निराकार हमारे कृपा करने के लिए इस सगुण साकार रूप रूपण है इसे ब्रह्मित जो सोपर्म को देख रहा है वास्तव में वो ब्रह्म है मानने हम क्या हम चलते हैं निगुण ब्रह्म ही हमें सगुण रूपेण सेवा करने के लिए मौका दिया है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है परम ईवा करते, सेवन ऐसे जो करते हैं ते शुक्रम बीजम पुरुष जो होता है तो शुक्र वीर यदि तो प्रसिद्ध जो कि दुनिया में प्रसिद्ध है शरीर उपादान कारण शरीर के जन्म का उपादान कारण उसको अतिवर्तनती अतिगचंती उसका अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात जो पंचाग्नि प्रक्रिया है ना यहाँ से स्वर्ग जाएगा स्वर्ग में अपना फल भोग कर लेगा फिर देवता मार देंगे वहां से वो बादल में आएगा ये जो क्रम बताया गया था क्रम से आया वो गेहूं चावल वगैरह में आ गया और उसको आदमी ने खाया आदमी के अंदर वीरी बन गया इस प्रकार से जीव विभिन्न स्तरों से होता हुआ वीरी में आ गया और फिर वह आदमी शादी करके पत्नी में वीरी को बीच को बो देता है तो गर्वणी करके नव मासण करके वो जन्म देता उस इस प्रक्रिया से आकर के दोबारा वीर के साथ तादात्म्य नहीं होएगा। उसका त्रमण करने मतलब यह है दोबारा वीर के साथ तादात्म्य नहीं होने वाला है पर जो ऐसा निष्काम मुक्षु धीरा धैर्यवान पुरुष लोग समस्या ये होती है धैर्य नहीं रहता है लोगों को धैर्य खो जाते हैं घबरा जाते थोड़े में धैर्य खोना चाहिए हम लोगों ने देखा छोटे महाराज जी को कितना तंग किया थे, थे लोग आश्रम की व्यवस्था उनका दूध बंद कर दिया राशन बंद कर दिया कितना अन्याय हो लेकिन हम लोग विचलित नहीं हुए महाराज जैसे अन्याय हो रहा है कोई विरोध करो कुछ करो कुछ नहीं जो हो रहा है ठीक अपने आप दूसरे लोग कर रहे हैं अब भगत लोग को पता चलो भक्त लोग आए उनसे पढ़ने और विद्यार्थियों में तो कर दिया हम लोग भी बंद हो गए कि हम उनसे पढ़ रहे थे भक्तों ने कहा बस हम विद्यार्थी मुझे पढ़ाएंगे तो आप क्या करोगे आप हम लोग क्या करेंगे उस महात्मा को भी दिए छोटे महाराज जी को भी उनसे पढ़ने विद्यार्थियों को भी सारी व्यवस्था कर दिया इतने नए नए नियम काम लाने लग गए कि उनके विद्यार्थियों को जाए आधार से इन्हें हम लोग धैर्य नहीं खोया जो नियम लगाओ सब काम करेंगे लेकिन हम पढ़ना नहीं छोड़ और जिन जिन लोगों ने उस समय विरोधी गुट के साथ जुट करके अन्याय किए आज तक तो वो घास चलने समझो कुछ नहीं जीरो है और उस समय जो हम लोग धैर्यपूर्क बैठे रहे लगे रहे उस गुरु के साथ आचार ब्रह्मज्ञानी के साथ आज हम लोग कुछ बैठे हुए हैं जो आप करें तभी होता है निष्काम भाव से धैर्यपूर्क रखना पड़ता है और दूसरों के सामने भाग जाते उस समय कई लोग इधर भाग्य बनारस भाग्य कोई कहाँ गए को, हरिद्वार भाग रहे कोई कहाँ भाग रहे कोई कहाँ भाग को, गया लेकिन वो लोग क्या है आज अन्य क्षेत्रों में रोटी काट रहे हैं इधर उधर भटकते करते रहे ना अपने को साधना ना भजन ना ज्ञान मिला ना दूसरे कुछ देने के उनके पास है यहाँ फालतू घूम रही है जीवन ये प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है ये श्रुति जो कहते बिल्कुल निचोड़ गया सच कहा लेती है बहुत कठोर है सच ऐसा धैर्यवान मुक्ष निष्काम भाव से सेवा करने वाले कितने लोग मिलेंगे आज सभी के अंदर कामना भरी पड़ी है करना है, वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है सोच रखे है इसलिए यहां पर धीमन तो न पुनर् योनिम प्रसरपन थी दो बारह स्त्री का योनि को प्राप्त नहीं करेंगे श्रोति कहती न पुनः क्वचित रतिम करोध न पुनः क्वचित रतिं करोति है।, है, दो बार रति को प्राप्त नहीं करते हैं फिर कहीं भी और रति भाव को प्राप्त नहीं करते हैं। अतः मोक्षाभिलाषे तत्व ज्ञानी की पूजा करें, यही इसका भी प्राय मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप निष्काम भाव से धैर्य से होकर के ब्रह्मज्ञानी की अवश्य सेवा करनी चाहिए यह इसका तात्पर्य है इसे सिद्ध हो गया चाहे आप सकामी हो चाहे निष्कामी हो ज्ञानी का तो सेवा करनी ही चाहिए क्यों ज्ञानी तो आत्मा ही वे मोता ज्ञानी तो आत्मा ही विभूति थोड़ी है वो इसे विभूतियों में ज्ञानी को नहीं गिना है भगवान ने है ना विभूतियों में ज्ञानी को नहीं गिना रहे मैं अमुको में बुद्धिमानों में ज्ञानी हूं ऐसा कहीं कहा भगवान ने जी ज्ञानी राम है धनी कहा कारण क्या है कि ज्ञानी तो भगवान स्वयं पहला कह चुके हैं सातवें अध्याय में ज्ञानी तो आते है। मतलब ज्ञानी ही हूँ ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है आत्मा ज्ञानी अभिन्न और जितने अन्य को गिना विभूतियों में गिना है वो सगुन ठाकर वस्तु है वो परिचित पदार मैंने कहा ना को भी विभूति में भगवान ने नहीं गिनाया ज्ञानेश्वर मा, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने गिनाया सह रहे हैं तो धनिक को विभूति में गिनाया ना जो विभूति है वो परिचित वस्तु है स्वपाधिक पदार्थ है यद्य विभूति मत सप्तम और ज्ञानी क्या है स्वपाधिक नहीं है तो आत्मा ही है तो निरुपाधिक इसलिए आप ज्ञानी की तुलना धनिक से कैसे कर सकते हो ज्ञानी श्रेष्ठ है या धनिक श्रेष्ठ है सदस्य थे धनिक तो उसके सामने कुछ नहीं है ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता है लेकिन मूर्खता लोग की होती है तो ज्ञानी की अवहेलना करके धनिक का पीछे भागते हैं। संसार को देखने को मिलता और उनके कहा गति होगा आप सोच लो उनकी क्या गति होगी ज्ञानी की अवहेलना अनादर करके उनको कष्ट दे करके धनिक का पीछे घूमने वाले का क्या होगा एक तरह से अपनी आत्मा को धिक्कार देना यानी क्या है का आत्मा है ब्रह्म ही मैंने अपने आत्मा को धिक्कार करके वायु भौतिक के पीछे जाने वाला मृत्यु मृत्यु गच्छती अवश्य फल है इसे संकेत कर दिया था तम पूजे प्राय इसे सका पुरुष हो तेन मूष हो चाहे भूति कामना वाला हो कोई भी हो वह ब्रह्म की अवश्य सेवा पूजा करनी ही चाहिए कामान काम ये मन सकायते तम से कृता यह सर्वे प्रवीणी काम कामान तत्र काम ये कामा, काम मन्य जो पुरुष हो दृष्ट हो या हो विष् के गुणों का चिंतन करता हुआ उनकी इच्छा करता है तो काम मन या काना को मानते हुए मानते का मतलब क्या उसे गुण चिंतन करते हुए ये सुंदर है या अच्छा है ऐसा है वैसा है ऐसे काम्य पदार्थों का गुणों की चिंतन करता हुआ व्यक्ति क्या करेगा ने? उसी को छाने लगेगा जायते का श्रुति का आधार यही है वो जो व्यक्ति यह काम मनक काम की सो क्या हो जाएगा काम भी जायते तत्व वह व्यक्ति उन कामनाओं के कारण उन कामनाओं के अनुरूप उनकी प्राप्ति के लिए उन उन योनियों में जन्म ले देता है जैसा वो कामना कर रहा है कुछ कामना का जो भोग करना है फल प्राप्ति करनी है तो उसे क्या करेगा वो उसे में जाना पड़ेगा ना अब कोई आदमी है अब बार बार हम प्रांत देते द्रौपदी का द्रौपदी ने उसके पूर्व जन्म में उसकी शादी नहीं हो रही थी बहुत परेशान थी तब दुर्वासा महर्षि गए तो उसी बहुत सेवा किया उस कन्या ने तो उसे अगर मेरा आशीर्वाद दिया तो तुम जो चाह रही हो जावे अब वो क्या कर चले गए फिर तो क्या करें कैसे होगा वो काम फिर कोई और ऋषि आए उन्होंने कहा शिव की उपासना करो उनके आशीर्वाद तो मिलफलभुत होगा तो शिव की आराधना करने लगी शिव प्रकट हो गए खुश होकर जब ऋषि उनकी आशीर्वाद थी जब हुए तो तुम क्या चाहती है वो इतनी कामना अंदर था ना पति की कामना समय से वो पांच बार पुछे, पुछे, पुछे। पुछे। अच्छा? पांच बार बार पति पति पति पति अच्छा हट बट बट बट जैसे ना कोई अंदर से कैसा होता है वेग रहता है ना वो आपको बार बार बुलवा देता है पांच बार बोली तो अच्छी मौसी का था तो थाज तू इस जन्म में नहीं अगले जन्म में फिर अगले जन्म द्रौपदी बोली तो पांचपति तो बोल तो गया इसी तरह है। है। जन्म जाएगा दस बच्चा चाहता फिर स्वर बनेगा वो दस बच्चा पैदा करेगा तो जैसी कामना होती है वैसा भी ओ निम उसको जाना पड़ता है और ठीक उल्टा गया पर्याप्त काम से कृता मनस्तो और जो व्यक्ति किंतु परमार्थ के विज्ञान की वजह से पूर्ण काम है उसको कोई कामना ही नहीं इसका मतलब तृप्त है कृत कृतात्मस्तु ऐसा पुरुष की तो सभी कामना इस लोक में ही लीन हो जाती है यही वह सर्वे काम प्रविलीनती उसके शरीर के साथ सारी कामना सब खत्म हो जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता ये अंतर सकाम और अकाम पुरुष सकाम पुरुष कामना के अनुरूप जन्म को प्राप्त करते जाएगा अकाम पुरुष की कामनाएं भी इस प्रकार से जो दिख रहे हो वो भी शरीर में ही शरीर के साथ यहीं पर नष्ट हो जाएंगे मुक्ष काम त्याग के प्रधान अनुसाधन दर्शे थी इसलिए बताना ये क्यों ये मंत्र आया है ये दिखाने के लिए मुक्ष को कामनाओं का त्यागना ही प्रधान साधना है कामना जगते हैं उन काम को त्यागते जाओ त्यागते जाओ जो जो कामना जग रहा है ये चाहिए नहीं चाहिए बोलो उसको जो जो चाहता है उसको नहीं नहीं करके बोलना है नेती, नेती, करके काटते रहना पड़ता है वो तो अनेको जन्मों की संस्कार है और प्रक्रम से भी वेग आता है उस वेग वासना का वेग को थामना यही वैराग्य जिसका वैराग्य पक्का है वो तो कामना के वेद को थाम लेता है नहीं तो कामना के बह जाता है मान अपमान लाभ अलग अलग सुनते हम लोग लेकिन भाव में स्थित और कर्तव्य की भावना से कर् कर्म करो ना कामना धनी चाहे मान हो चाहे कोई मतलब नहीं चाहे लाभ हो हानि सुख मिले चाहे दुख मिले चाहे कार्य सिद्ध नहीं सिद्ध अपनी समर्थ बुद्धि रखता हुआ ये हमारा कर्तव्य है इस उपाधि है कैसा स्थित है उसके अनुसार इस उपाधि का क्या कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य भाव से निभाना है लोग कहते हैं आप ऐसे क्यों करने की जरूरत है आप ऐसे क्यों कर रहे हैं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं अच्छे हम कहा कर रहे हैं भाई ये कर्तव्य कराता है भगवान ने अर्जुन को क्या कहा मां मुनस्मरा अपना कर्तव्य करो तुम जहां समाज में बैठे हो ये उपाधि समाज में है ना एक आश्रम में है उस आश्रम की जिम्मेदारी है उस आश्रम धर्म के धन से बना हुआ है उस जिम्मेदारी के अनुसार तुम्हारा कर्तव्य निभाना इस उपाधि का कर्तव्य है नहीं तो छोड़ो जिम्मेदारी छोड़ दो जाओ जंगल घूमो घूमते फिरते घूमते रहो सड़क कमंडोलिये कई भिक्षा मांग देखा तो सोते रहो ये भी नहीं करना है कर्तव्य भी नहीं करना है तो छोड़ो पूर्ण सन्यासी हो जाओ और नहीं कोई संकल्प है कोई करना है कर है आपने संकल्प कर लिया है एक आसम बना हुआ है तो धर्मानुसार है ना उसके यथासंभव अपना कर्तव्य निभाओ सेवा करो कर्तव्य दृष्टि जब करेंगे तब ये दिक्कत नहीं होगी गलत हो रहा सही हो रहा है जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा रिजल्ट का कोई चिंता नहीं करना हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे चाहे उसको लेकर दुनिया पूरा करें चाहे भला करें उसे चाहे हमारा लाभ हो चाहे हानि हो उसे कोई मतलब नहीं विजय हो या पराजय कोई मतलब नहीं आना चाहिए उस दृष्टि कौन से अपना कर्तव्य समझ गए? भाई धर्म की रक्षा कैसे होगी भाई धर्म को रक्षित रक्षित कहते क्या धर्म की रक्षा आप क्या कर रहे हैं अपना कर्तव्य पालन करना ही धर्म की रक्षा और कुछ नहीं है। स्व कर्तव्य पालन करना ही धर्म की रक्षा है और इस तरह से आपने धर्म की रक्षा कर दिया तो धर्म आपकी रक्षा कर ये है संसार की इसे यहां पर कहते हैं मुक्षु का सबसे प्रधान साधन क्या है काम त्याग ही प्रधान साधन है काम त्याग पूर्व कर्तव्य पालन यावत काल पर उपाधि है और उपाधि जिस वर्ण में है जिस आश्रम में ब्राह्म क्षेत्र वाला जिस आश्रम में है और जिस वर्ण में है जैसी व्यवस्था में है उसके आधार पर जो कर्तव्य है उसको निभा रहा है तो दर्शित उसी को दर्शाने के लिए मंत्र आरंभ हुआ है बोल रहे थे में क्या हाँ। ज्ञानी को तो ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी दे दे ये ब्रह्म ज्ञानी थे तो प्रोक्षा ले क्यों गए वो कौन श्रेष्ठ है जानने की जरूरत था क्या <laughs> ब्रह्म ज्ञान को जरूरी कौन श्रेष्ठ कौन कृष्ण जानने का भ्रगु गए कि नहीं गए तीनों देवताओं के पास ये ब्रह्म ज्ञानी थे स्वरूप में निष्ठ है तो क्या जरूरत जानने की कौन ब्रह्म बढ़ा कि विष्णु बढ़ा कि शिवजी बढ़े किसके लिए यज्ञ कर रहे ये भी मालूम नहीं उनको संशय ब्रह्म ज्ञान काफ नहीं करेगा सामर्थ। सामर्थ्य कुछ भी हो आप में भी सामर्थ्य कम है क्या सामर्थ्य की बात नहीं होती है स्थिति की बात होती है। पार्थ स्रोत्रिष्ठा में बाध्य निष्ठा स्थिति बोल सामर्थ्य तो कीड़े में भी है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी होने का जरो उपाधि उसको बाध्य उपाधक हो गया जन उनका पाप है अंतकरण में उपाधि उसके लिए हर आदमी ब्रह्मज्ञानी है अपने चीज है ब्रह्म ही तो है सामर्थ्य के बुद्धि में लेकिन अनेक जन्मों का पुण्य पाप भी मल आवृत कर दिया अज्ञान नावृत ज्ञानम तेन मुह चंतवा कौन नहीं है बताओ सामर्थ्य वाला सभी है ना लेकिन स्वयं के अंदर स्व ज्ञान ज्ञो अति विरला समस्या तो अपने अज्ञान के मामला है और कुछ नहीं है स्वीकार करने में क्या करते कथाएं आ रही है वो तो संशय था संशय का निर्णय करने उनको भेजा गया यदि उनको पहले से निश्चय था तो बोल देते भाई हमें जाने की जरूरत नहीं तुम लोगों ने हमसे तो पूछा है ना हम बता दे सुन लो अब श्रेष्ठ है सीधा बोलते कैलाश लोग वैकुंठ लोग चक्कर काट रहे हैं ये सब विभूतिया कोई भी विभूति ब्रह्म नहीं है श्रेष्ठ है अन्यों के पीछे श्रेष्ठ तो है ही है उपासना के लिए कह रहे हैं श्रेष्ठ की तो उपासना की जाती है अठा आपने माता पिता की सेवा करो बोल दिया शास्त्रों ने तो ऋषी लोग कहना ही क्या मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भवो शास्त्र नहीं कहा कौन सी ब्रह्म है माता को ब्रह्म है क्या की पूजा करो सेवा करो क्योंकि आपसे श्रेष्ठ है आपसे ज्येष्ठ है आपके भी ज्यादा अनुभव है बड़े भाई छोटे भाई छोटे भाई के और बड़े भाई का सम्मान क्यों किया जाता है भाई एक साल का भी अंतर यदि मान लिया जाए तो एक साल तुमसे ज्यादा अनुभव तो है उसको कई बार होता है छोटे भाई को ज्यादा ज्ञान रहता है बड़े भाई देवी उसके संस्कार वगैरह है लेकिन फिर भी का सम्मान देने का कर्तव्य होता है कि ने दिया तो विभूतियों में चौदह तो सर्वोत्त उपाधि को गिना है ना नहीं तो लोग सामान्य कनिष्ठ की ज्य श्रेष्ठ है संतान की माता पिता श्रेष्ठ है स्कूल में पढ़ा वाले टीचर श्रेष्ठ है समाज सेवा कर रहा है जीवन अर्पण कर रहा है तो वो भी श्रेष्ठ है समाज में श्रेष्ठों तो की तो कोई गिनती नहीं तारत में तो बहुत है लेकिन भगवान ने गिना दिया उन लोगों को जिनकी उपासना करने से हमारा जीवन का कल्याण ही हो जाएगा उनको किनारे के क्या किया इसलिए पेड़ों में गिना दिया वृक्षाणा मशोत्तम कहा नहीं गिनाया हिमालय को गिना दिया पहाड़ पत्थर को गिना दिया नदी को गिना दिया जाननवी मैंने जड़ चेतन सभी गिना के दिखाया कि नहीं दिखाया श्रेष्ठ है तो सब सगुण पानी है उनमें जितना नाम हो व्यक्ति हो चाहे कुछ भी हो वो तो कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं यो दिश्ट विश्या, काम यो दुष्टा दृष्ट विषय विषयान कामये कामनाओं को जो व्यक्ति कौन सी कामना है चाहे दुष्ट इष्ट कामना हो चाहे अदृष्ट इष्ट कामना दृष्ट पदार्थों में इष्ट वस्तु की कामना या अदृष्ट स्वर्गार्यों की विद्यमान विषयों की कामना काम ये कामना करता है कैसे मन्यमाना मन मान का मतलबाश्चित आना उस पदार्थ गुणों की चिंतन करता हुआ प्रार्थ ये काम ये मैंने प्रार्थित कामना कर प्रार्थना है उन चीजों के लिए सही काम भी काम एर, धर्मा धर्म प्रवृत्ति सुविधे रोप ही वह उन कामना उनके द्वारा का मतलब गया उन कामनाओं के रूप, उसके धर्म और अधर्म उसकी प्रवृत्ति है कारण के माध्यम से उन विशेषारूप इच्छा के अनुरूप सा जायते जायती तलग अलग अलग योनियों में वह जन्म ले लेता है ये प्राप्ति निमित्त काम कर्मसु पुरुष नियोजन तरह देश विशेषो तैरे काम निर्वेष्टि जाये जिन विषय प्राप्ति के लिए मैंने विषय प्राप्ति निमित्तम जिस विषय प्राप्ति के निमित्त से आपकी कामना जगी और कामना के अनुसार लगा देता है तत्र तत्र विशेष हो तो कर्म हमने कर लिया पुण्य हो जाप हमारी कामना जो भी रही उस कामना की पूर्ति के चक्र में कामना के अनुरूप हमने कर्म किया और वह कर्म चाहे धर्म हो चाहे हो धर्म है तो जन्म धर्मान धर्म मिलेगा तो धर्मानीगा धर्म तो काम उन्हीं कामना उन से लपेटा हुआ वेषित होकर जायती उत्पन्न होता है वो कामना आपको चार घिरा हुआ रहता है आपको दूसरा सोचने ही नहीं देता है मरण काल में वे सारी कामना अपने पुण्य पाप कर से उपस्थित हो जाते हैं उन कामनाओं से लिपटा हुआ जो व्यक्ति स्वर्ग चिंतन कहा कामना के अनुरूप परमार्थ तत्व विज्ञान आज पर्याप्त हाथ ठीक उल्टा दूसरा किंतु तुमने किन्तु कर दिया किंतु वह व्यक्ति जो परमार्थ तत्व विज्ञान पर ब्रह्म ज्ञान की वजह से पर्याप्त काम से पर्याप्त काम मान पूर्ण काम आपता आपका यसे तस्या परि मन समता आपता काम सारी काम है प्राप्त जिसको तस् पर्याप्त काम से ऐसे पर्याप्त काम है उसको आत्मकाम भी कहते हैं आपकाम भी कहते हैं पूर्ण काम भी कहते हैं वास्तव में वह वा अकाम रूप ही होता है कृतात्मनो, अविद्या कृतात्मनो अविद्यालक्षादीय स्वे परिसका अंत को विद्या से कृता है मैंने अविद्या रूपा अपर रूपा अविद्या रूपा अपर अविद्या जो अपर विद्या थी संसारिक विद्या उससे हट करके अपनीय हटके कहा गया वो स्वेन परेण रूपेण अपना जो परस्वरूप है ब्रह्म रूप है उससे कृत आत्मा विद्या और कौन से होगा वे? विद्या के मारे से, के मारे से आत्मा कर लिया है, जिसने किसका विद्यमान शरीर में ही सर्वे सारी के सारी धर्म धर्म प्रवृति प्रवृत्ति के कारण ही होता धर्म सब कुछ प्रवियती विलय को प्राप्त होते हैं काने का नश्यंता नष्ट ही हो जाते हैं काम आत विनाशा न कामनाए नष्ट हो गई तो जन्म का कारण ही भूता जो कामना शरीर के जन्म का कारण ही भूता जब कामना ही नष्ट हो गई का मतलब क्या उसका दोबारा जन्म ही नहीं होगा जब बीच नहीं रहा तो, कहां से उगेगा उसको राधी इसलिए उसका पुनर्जन्म आजी समाप्त हो जाता है मुक्त हो जाता है यह इसका अभिप्राय है